श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद जैसे वे स्वयं के पद गौरव का अभिमान नहीं करते थे वैसे ही दूसरों की भी वंश मर्यादा सामाजिक अवस्था आयु आदि का प्रश्न नहीं उठाते थे उनकी दृष्टि केवल भक्त की धर्म स्प्रिया की ओर ही रहती थी एक बार मंत्र ने एक विधवा ने दीक्षा के लिए आवश्यक दक्षिणा आदि के बारे में पूछा महापुरुष जी ने कहा कुछ नहीं सिर्फ प्राण चाहिए प्राण लासकों की बेटी और दक्षिणा सो एक हर्रा लाने से भी हो जाएगा ठाकुर के दरबार में यह सब कुछ नहीं सिर्फ प्राण चाहिए ठाकुर के दरबार में सर्वोच्च आसन पर आसीन होकर भी ठाकुर को लक्ष्य कर ये निराभिमान आत्मविस्मित महापुरुष कहते मुझ में विद्या नहीं है बुद्धि नहीं है कोई क्षमता नहीं है तुमने यहाँ बैठाया है इसलिए बैठा हूँ वे पतित पावन भागीरथी के सदृश निर्विचार जीवोद्धार में लगे रहते और कहते अब मैं माँ गंगा को गया हो गया हूँ उनका स्वास्थ्य उस समय बहुत ही खराब था दमे का दौरा प्रायः ही आया करता था परंतु इस ओर उनका ध्यान नहीं था और उनकी कृपा में विराम नहीं थी वे कहते थे मैं क्यों जीवित हूँ खाने में सुख नहीं बैठने पर भी सुख नहीं फिर भी उनकी इच्छा इस शरीर के रहने पर यदि लोगों का कल्याण होता हो और यदि माँ की यही इच्छा हो तो रहे शरीर है इसका भी तो कई बार बोध नहीं रह जाता इस शरीर को उन्होंने अपने युग धर्म प्रचार का यंत्र बनाया है देह बोध रहित विदेह महापुरुष का यह सदैव चढ़ा ही रहता था एक दिन एक व्यक्ति ने प्रणाम करके चरण झूली मांगी इस पर उन्होंने कहा चरण ही नहीं है फिर चरण धूली कैसी परंतु इस कारण ऐसा नहीं कि वे शरीर के प्रति ध्यान नहीं रखते थे वे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चलते थे इसका कारण उनकी स्वयं की उक्ति में ही मिलता है यह शरीर तो साधारण शरीर के समान नहीं है इसमें एक विशेषता है इस शरीर में ईश्वरोपलब्धि हुई है इस शरीर ने भगवान का स्पर्श किया है उनके साथ निवास किया है उनकी सेवा की है इसीलिए इतना करता हूँ सदा आत्मस्थ ये महापुरुष कभी कभी सब कुछ चिनमय देखते थे उस समय जो कोई सामने आ जाता उसी को बिना किसी विचार के वे पहले ही प्रणाम कर बैठते फर्श पर एक बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर उठी उन्होंने उसको प्रणाम करते हुए निकटस्थ सेवक से कहा देखो ठाकुर ने मुझे ऐसी अवस्था में रखा है कि सब कुछ चिनमय देख रहा हूँ घर द्वार खाट बिछोना और सभी प्राणियों के भीतर उसी एक चैतन्य का खेल चल रहा है इन दोनों शर्म भूतों के प्रति उनमें असीम प्रीति दिखाई देती थी लोगों के सांसारिक अभावों को दूर करने में वे मुक्तहस्त हो गए थे किसी के घर में अन्न नहीं है इसे दस रुपये दे दो किसी की कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है दे दो बीस रुपये यह उनका नित्य का कर्म हो गया था बट के प्रांगण में बैठकर मोची काम कर रहा है दोपहर को भोजन के बाद सभी लोग विश्राम के लिए चले गए हैं तब भी मोची का काम जारी है देखकर उनके मन में दुख हुआ तुरंत ही उन्होंने उसे कुछ खिलाने का आदेश दिया और उनके अनजाने में ऊपर से एक अठन्नी गिरा दी इस प्रकार दोनों हाथों से सब कुछ बांटते हुए वे विदा लेने को प्रस्तुत हुए पच्चीस अप्रैल उन्नीस सौ ईस्वी को दीक्षा देने के बाद वे भोजन कर रहे थे कि भीषण पक्षाघात से उनकी वाणी और दाहिने अंग की क्रिया बंद हो गई एक वर्ष तक वे इसी अवस्था में रहे तब भी मूग एवं अचल महापुरुष की दृष्टि तथा बाएं हाथ के संकेत से जो स्नेह की भाषा व्यक्त हुआ करती थी उससे प्रतिदिन सैकड़ों प्राणी में शांति का संचार होता रहता था इस अवस्था में भी ठाकुर सेवा आदि की सारी बातें उन्हें बतलानी पड़ती थी वाराणसी में एक बार उन्होंने भक्तों से कहा था मेरे जीव काट लेने पर भी मैं ठाकुर का ही चिंतन करूंगा और उन्हीं का नाम दे पा कोई भी उनको या उनके नाम को मुझसे अलग नहीं कर सकता उस दिन भला किसने सोचा था कि यह भविष्यवाणी आज इतने निष्ठुर रूप से सत्य होगी यथाक्रम अंतिम दिन आ पहुंचा आसन्न विष्राद की भीषण छाया के बीच भी 18 फरवरी उन्नीस ईस्वी को ठाकुर का जन्म महोत्सव यथाविधि महासमोरो के साथ संपन्न हुआ दिनांक 20 मंगलवार को हालत अधिकाधिक बिगड़ती गई सायंकाल साढ़े पाँच बजे उनका मुखमंडल एक अपूर्व आनंद ज्योति से जगमगा उठा तथा केश एवं अंग के रोम कदम्बपूप केसरी की तरह खड़े हो गए इस आनंद पुलक के बीच ही उनका अंतिम श्वास बाहर निकला महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महार महाराज महासमाधि द्वारा अपने हृदय देवता के पाद पद्मों में चिरकाल के लिए विलीन हो गए